ठीक तो तो तो तो है आत्मन देहादि अतिरिक्त परोक्षम अपरोक्षम चेहादि आत्मन पश्यत शास्त्र अनुरोधादेव प्रभु निवृति न शास्त्र अन्य उत्तर माह सिद्धांत कहता है देहादि अतिरिक्त आत्मा देहादि से भिन्न ये परोक्ष ज्ञान होता है शास्त्र

किंतु ऐसे ज्ञान होने पर भी देहादे हम बुद्धि नष्ट नहीं होती तो हम बुद्धि देहादी में तो से अपरोक्षी आत्म तो देहादमी आत्मबुद्धि अपरोक्ष तर्क के द्वारा निश्चय होता है देहादि से भिन्न है आत्मा फिर भी देह में तो हम बुद्धि अहम मनुष्य स्थलोह ऐसा होने से ऐसा जिनको देहादमी आत्मबुद्धि अपरोक्ष है अपरोक्ष निश्चय हो गया देहादी से आत्मा भिन्न ही

वही शास्त्र के अनुसार कर्म करते शास्त्र अनुरुदादेव क्योंकि आगे देह से अतिरिक्त आत्मा निश्चय होने पर ही आगे जन्म में कर्म कलभ होगा तब आगे जन्म के लिए पुण्य कर्म करेगा पाप नहीं करेगा शास्त्र अनुरुद्धादेव प्रवृति निवृत्ति वो पते पुण्य कर्म में प्रवृति पाप कर्म से निवृत्ति इसको होगा जो देहा आदि से अतिरिक्त आत्मा ऐसा निश्चय हुआ किन्तु अहम ऐसे बुद्धि आत्मा में देहा

शास्त्र ये नहीं है उत्तर देता है सिद्धांत न यथा प्रसिद्धि तो प्रवृति निवृत्ति हो जाएगी प्रसिद्धि क्या है शास्त्रीय शास्त्रीय प्रसिद्धि ब्रह्मविद वैरात्म व परोक्ष ज्ञान होता है प्रवृति निवृति योजना प्रवृति निवृत्ति ब्रह्म ज्ञानी ज्यान के लिए है अथा जो आत्मा नहीं, नहीं मानता है चार लिए है अथा परोक्ष के लिए तो क्या जो ब्रह्म उसके लिए तो प्रवृति नहीं

ईश्वर क्षेत्र अस्थित ब्रह्म भी तावतना प्रवृत्ति और निवृत्ति भी नहीं अद्वितीय का तथा नैरात्मी भी आत्मा नहीं मानता है नास्ती परलोक नहीं तृतीय अंगीकर पूर्वद्रा भी संबंध है प्रभृति नहीं तो निवृत्ति भी नहीं और तृतीय मानेंगे तो तृतीय हो गया जो परोक्ष ज्ञान

देहादे भिन्न उत्कली प्रवृति यथा प्रसिद्धिति प्रतिषेध शास्त्र श्रवण्यन्पत्तिया अन्मतात्मस्ति आत्मशेषाजा आत्म कर्म फल संतते शब्दत चवर्तते थे सर्वे प्रत्यक्ष अथो न शास्त्रिको लेख शास्त्रीय ब्राह्मण यजेत इत्यादि शास्त्र अष्ट वर्ष ब्राह्मण उपनीत ताम वेदमध्या शास्त्रीय प्रसिद्धि

राजा राजस्व यज इत्यादि आया ये शास्त्रीय प्रसिद्ध विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्य अनुभवत्या कुछ विधि शास्त्र है यजित सर्व काम इत्यादि प्रतिशत न कलंजन जम भक्सित विधि प्रतिषेध शास्त्र का श्रवण अन्य अनुभव पत्या यदि देहादि से अलग आत्मा नहीं हो तो फिर विधि प्रतिषेध शास्त्र व्यर्थ नहीं होता उससे अनियमित आत्मात्म अनियमित आत्मास्तित ये न

स अनियत आत्मा अस्तित्व हो आत्मा एक देहादी से भिन्न है इस अनुमान किया, जिसके लिए पुण्य कर्म करना पड़ता है आगे फल भोगेंगे पाप कर्म नहीं करे ये निश्चय हुआ किंतु विशेष आत्मा कौन है आत्मा विशेष अन्य अनुमान करता है परोक्ष रूप से जान लेता है देहादि से भिन्न आत्मा है किन्तु आत्मा क्या है किससे भिन्न कैसा है ये अनिज्ञ हो करके कर्म फल समझाते कर्म फल

सं तृष्णा कर्म फल जिसकी तृष्णा होती है ज्ञान का के कारण कर्म फल स्वर्ग आदि सुखा तृष्णा होती है फिर शास्त्रीय विधि में शास्त्र वाक्य में श्रद्धानतया प्रवर्त श्रद्धालु करके श्रद्धा पूर्व जो स्वर्ग चाहता है कर्म करता है कर्म से स्वर्ग प्राप्त करता है पुत्र करते पुत्र प्राप्त करता है पशु के लिए चित्र आयोजित पशु कामों

चित्र आया करते तो पशु फल प्राप्त करता है ये सर्वेशम न स्नाकम प्रत्यक्षमानी परोक्ष रूप से निश्चय हुआ किन्दुत्ने से विधि प्रतिशत शास्त्री के अनुसार ही प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति होता है प्रवृत्ति में कर्म करता है निवृत्ति होकर के पाप कर्म से निवृत्त होता है हमें सबको प्रत्यक्ष इसलिए शास्त्र आत नहीं है

विधि निषेधाधि नाम प्रसिद्धि अनुसंधान सन विधि निषेध के अनुसार जो प्रसिद्धि उसको लेकर के प्रसिद्धि को लेकर प्रसिद्धि चक्रा निवर्त प्रवर्त है और निवृत्त भी होता है जो ब्रह्म ज्ञानी उसके लिए प्रवृति निवृत्त नहीं और जो निरात्मा है देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं मानता है शास्त्र को प्रमाण नहीं मानता है चार भाग तो प्रवृति निवृत्त नहीं है उसको छोड़ करके देहादि दे अतिरिक्त आत्मान परोक्षम

देहाद्यात्तना ये परोक्ष जानता है और अपरोक्ष पश्यत विधि निषेध अधिकारी फल अथो न शास्त्रक वीदान्तरे शास्त्रोद अन्य कर प्रकार शास्त्र अन्य के आक्षेप करते विवेकीना प्रवृत्ति दर्शना तद तो अनुगामीना प्रवृत्त शास्त्रानी चेत फिर शंका करते विवेक यदि शास्त्र में प्रवृत्व नहीं हुई अप्रवृत्ति दर्शनाथ

प्रभु तो नहीं निवृत्त नहीं रहते उदास में और विवेकी के अनुगमन करने वाले सब लोग है अनुगामी नाम वो प्रभुत भी प्रभुत्व नहीं होंगे विवेक ज्ञानी के पीछे यदि आचरित श्रेष्ठ तद तथी तर वही तरह जना वो तो भी नहीं प्रवृत्व होंगी तभी शास्त्र अनथ हो गया ज्ञानी यदि प्रवृत्त नहीं होंगे और ज्ञानी उनकी अनुगामी है वो भी प्रभुत्व नहीं होंगी तो शास्त्र फिर अनथ हो गया यह शंका है ठीक है

दृष्टा ही तेसाषेद नहीं जो तेसाम तेसाम देहादिष्ट आत्मा दृष्टवता जो ज्ञानी है उसकी विधि निषेध में प्रभुति नहीं

नही देहादि निष्कृष्ट आत्मा दृष्ट होता देहादि से भिन्न है आत्मा ऐसा जिनको ज्ञान हुआ तयोर अधिकार प्रभुत्व निमित्त अधिकार नहीं तेना प्रति शास्त्र नर्थवत उनके प्रति शास्त्र सार्थक नहीं न देहादि आत्मदृश्य तथा अधिक्रिय देहादमी आत्मबुद्धि वाले उनके भी अधिकार नहीं तेसाम यद्य आचार्य तथ्य न्याय न जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी के अनुगम करते है

विद्याद प्रवृत्ति ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं हो तो उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो अधिकारी कोई नहीं रहा कर्मकांड के लिए अभाव शास्त्र तद तो अनुसारी शिष्टाचार शास्त्र भी व्यर्थ है उसके शास्त्र के अनुसार शिष्टाचार कोई करता है वो भी है ये शंका हुई तो सिद्धांतिका काफी सर्वेशा विवेकि अधिकारी अभाव अन्य शास्त्र सूचित कि मैं कसिद विवेकित्व

अनुवर्तित प्रभृति अन्य थी क्या सब विवेकी हो जाएंगे जो भाव अथवा अधिकारी कश्य चीते कोई किसी को ही विवेक होता है उसके अनुवर्ति होने से बाकी सब प्रभु नहीं होंगे इसे शास्त्र के दो विकल्प क्या प्रथम कहेंगे वो तो संभव है विवेक नहीं होता है कस्य चो किसी के का बहुत मनुष्य न

कश्चित यथि सिद्ध है न कस्य विवेक उपपत्ति विवेक तो वी वी को किसी को होता है ठीक है मैं मनुष्य नाम सूथि न्याय न भगवान स्वयं का होते हजारों में किसी को कोई यत्न करता है यतथापि सिद्धांत कश्मीर उत्तम स्फुटी अविवेके प्राणीसु कश्चित विवेकी सिया यथाइदानी विवेकी प्राणी तो बहुत

तो कोई एक ही होता है भगवान भाष्यकार भाष्य लिखते समय कहते यथाइदानी उस समय भी विवेक भी हमेशा ही कोई होता है ज्ञानी किसको होता है सबको नहीं होता है सब तो अज्ञानावृत से अनुमोज तो कोई कष्टित विवेक होता है सर्व विवेकी नहीं ठीक है तत्र तत्व अनुभव अनुरोध महा अभी अनुभव देखो अभी भी। कोई होते है नहीं तो सब अभिदया मंत्र

द्वितीयम द्वितीय कहेंगे विवेकी के अनुवर्तन करने से सब लोग में, में, नहीं होंगे सब लोगों की विवेक के नाम अनुवर्तन से थे मूढ़वेकी लोग जितने मूड है सब विवेकी का अनुवर्तन करते हैं ये कोई नहीं है राग आदि दोष स्वतंत्रता प्रभु प्रभु तो राग आदि दोष के कारण है तो राग दोषी दिन होते ही प्रभु होते ही अनुवर्तन करके शास्त्र होना नहीं

किंच विवेक के नाम अप्रवृत हो अन्यसा अप्रवृतिर तमाम विवेक के नाम सेना आदि तदप्रवृत इतर प्रवृति रीतिया विवेक के नाम अप्रवृत अन्यों की अप्रवृति ये ठीक नहीं विवेक के लोग सेना आदि में अप्रवृत शिचरण जो शत्रु मरना ब, चाहता है शत्रु वैध मरण चाहता है शेन या करे शत्रु मर जाएगा

शत्रु तो मर जाएगा न्याय करने पर किंतु उसके पाप के कारण जो शत्रु को से कर मारता है वो नरक को जाना पड़ता है तो विवेकी लोगों से न्याग में प्रभु नहीं होती। अन्य अप्रवृत्ति इति न सक्यम नियंतुम इसे पाठे। है आशंका में निरस्तु पाठ न सक्यम नियंत्रु ऐसा नियम नहीं कर सकते। सेनाधु तत्प्रुतो भी शेनाधि कर्म में विवेको की प्रवृत्ति नहीं होने पर भी

इतर प्रवृत्ति अज्ञानी मूलो की प्रवृत्ति तो होती है राष्ट्र में अभिचर प्रवृत्ति दर्शन अभिचरण सैन्य शत्रु मरता है उसी कर्म में विवेकी की प्रवृत्ति नहीं होने पर भी मूढ़ों की प्रवृत्ति होती है इसलिए सब लोग विवेकी की अनुवृत्ति करते ऐसा नहीं अभिवेकी नाम राग आदि द्वारा प्रवृत्तिस्पद सर्वम संग्रहित आदि पदम से आदि जो दिया है राग द्वेश के कारण

प्रवृत्ति के आस्प सर्व सौर प्रवृत्व होते है अज्ञानी लोग इसलिए आदि पद दिया अज्ञानी लोग प्रवृत्व होते हैं पुण्य पाप कर में इतक प्रवृत्ति अभाव प्रवृत्ति विवेकी की प्रवृति नहीं हो तो अविवेकी की प्रवृत्ति नहीं होगी तो, हो बात नहीं स्वभाव्या प्रवृति है प्रवृत्ति तो स्वभाव से है ठीक है प्रवृत्ति है स्वभाख्य अज्ञान कार्य स्वभाव क्या स्वभाव नाम को अज्ञान का कार्य

क्यम अकूल भगवानी कहते स भावस्थ प्रवर्त वैज्ञानिक प्रवृत्र जत्ती विधिषेधाधीन प्रवृत्तिवृत्म से सिद्ध मलित अज्ञानजन्यवृत्तिषेधाधीन प्रवृत्तिषेधाधीन विधि केवृत्ति निषेधि का दिन निवृत्ति

निषेध वाक्य न हंतव्य ब्राह्मणों तो निवृत्ति होती यजे तो स्वर्ग काम विधि से प्रवृत्ति विधि निषेध के अधीन के गये प्रवृत्ति निवृत्ति ये प्रवृत्ति निवृत्ति ही बंध हैत्मक बंधस प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म करेगा फिर फल होगी यही बंध अविद्या मातृत्व अविद्या ही अविद्या से अविद्या अभिद्व विषय तुम शास्त्र से सिद्धम तो शास्त्र अविद्व विषय अभिद्वान को विषय करता ज्ञान ही प्रवृत्त होते यदि फलित महा तस्माद

प्रवृत्ति प्रवृत्ति अभिध्य मत संसारो यथा दृष्ट विषय संसार अभिध्या जैसे दिखता उसको लेकर के प्रवृत्तिवृत्त होते हैं संसारी लोग अज्ञानीलोक दृष्टमुसर अभिद्वान् यथा दृष्ट तद विषय तदाश्र संसारो तथा प्रवृत्ति निवृत्तिमक संसारे अभिद्व विषय तद हेतु विधि शास्त्र

दुष्ट अनुसरण अज्ञानी जैसे दिखता है उसके अनुसार अनुसरण करता है अविद्वान युष्ट तद विषय तदाश्र संसार जैसे दिखता है उसका विषय उसमें आश्रित संसार सुख दुख दे करके उसके अनुसार शास्त्र के देखकर प्रवृत्त होता है तथा प्रवृत्ति निवृत्ति संसार से अविद्व विषय वो देखता है अपने संसार अज्ञानी विषय करता है तद तो हेतु प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु विधि शास्त्र

विधि शास्त्री तो के लिए अविद्या नवि क्षेत्र स्वयं संसार आदत्त तेनाली शास्त्राधिकारी शंकाकर्ता अभिद्या क्षेत्र आत्मा में जीव में है उसमें आश्रित है तो अपना कार्य अविद्या अपना कार्य संसार भी जिसमें रहेगी अविद्या उसमें कार्य बनाएगा अविद्या क्षेत्र में है तो क्षेत्र

क्षेत्र अविद्याजन उत्पन्न करने से कर शास्त्री तो चैतन्य होगा नीत न क्षेत्र केवल अवद्या तत्म चुद्ध क्षेत्र में न अवद है नवदे अवधवस्तु अविद्यादे शुद्धे क्षेत्र वस्तुस तमे दुखी करो

शुद्ध क्षेत्र के में आदि का संबंध वास्तव नहीं वस्तु का संबंधी वास्तव संबंध नहीं असंग है कि उसमें आरोपित है क्षेत्र के तस्म आरोपित मध्यस्थ जिसमें आरोपित है तमें दुखी करो त्रिक्षेत्री करेगी अविद्या तो सिद्धांतिक अनुसार मिथ्या ज्ञानम तो परमार्थ वस्तु तो दूस समर्थम आरोपित वस्तु परमार्थ वस्तु दृष्टान अधिष्ठान को दूसहित न समर्थन दूषण नहीं कर सकता है

जिस प्रकार ब्रम से मरुभ जला दिखता है वो अधिष्ठान मरुभि के साथ उसका संबंध नहीं इसलिए होने से परमार्थ वस्तु परमार्थ वस्तु को दूषण कर देगा किस किसको हो गया तो ऐसा नहीं अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं होता अध्यस्थ के साथ अविद्यादि शुद्ध क्षेत्र की वस्तु तदव दृष्टान्त ने स्पष्ट दृष्टान्त देखे स्पष्ट करते है नही

उसर देशम स्नेहन न पंक् करतुम सकनुती मरीच उदक मरीच में उदक बिकता है भ्रम से तो उसर मरुभूमि को स्नेह जल से पंख कर देगा कीचड़ बना देगा मरीच उदक ऐसा नहीं होता है तथा तो इसी प्रकार अविद्या क्षेत्र से न किंचित करुति क्षेत्रज्ञा में अविद्या अध्यस्त है इसलिए अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान आध्य। का दूषण नहीं कर सकता है न किंचित अविद्या क्षेत्र कुछ नहीं कर सकती टीका मैं

क्षेत्र से वस्तुअ अविद्याद्याचोत भगवान का, तो का भी प्रमाण है अतः अतच क्षेत्र क्षेत्र मे ही सर्व क्षेत्रों परमात्मा अविद्यासंबंधन तो तो अज्ञान आवृत क्षेत्र

किमित असो आत्मा अहम इति बुद्धिमान सबसे ईश्वरत्व न बुद्धिया यदि क्षेत्र ज्ञा ईश्वर एक है सब लोग आत्मा को तो जानते हैं अहम ऐसे आत्मा को जानते हैं यदि आत्मा ही ईश्वर है हम ऐसे ज्ञान होने पर हम ईश्वर ऐसे ज्ञान क्यों नहीं होता सबको को सरत्म तो क्यों नहीं जानता है ये शंका का उत्तर पहले दिया है देहादि आत्मत्व आत्मा में देहादि भ्रम होता है

से ज्ञान नहीं होता है तो उसको कहता अज्ञान ज्ञान तेन में अज्ञान से ढका गया ज्ञान इसे मोह को प्राप्त करते जैसे उसमें दिया था फर आदि धर्म जरा आदि आत्मा का है ही नहीं ये जानने पर भी अहमेश ज्ञान होने पर भी आत्मा का तो ज्ञान होता है

तो फिर जराज रहित तो ऐसे ज्ञान नहीं होता है और आत्मा के परिमाण व्यापक ऐसे में हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता आत्मा के स्वरूप में हम ऐसे ज्ञान होने पर इसी प्रकार हम ऐसे ज्ञान होने पर भी अज्ञानी के कारण ब्रह्म जीव की एकता आवृत होने से वो ज्ञान नहीं होता है आत्मा वस्तुत्व संसार संस्पर्श विद्वान अनुभव विरोध हो

यदि वस्तुतः संसार का संबंध नहीं विद्वान के अनुभव विरुद्ध होगा कहते हैं अथवाम आम एवं ममे इदम संसारे नह एवं मम इधम पंडितामी कहते यदि आत्मा में संसार का संबंध नहीं तो संसार संसारी जैसे अहम इदम आम एवं मम इधम ऐसे पंडितों को भी तो ऐसे ज्ञान होता है ठीका मैं एवं आभिजात्यादि वैशिट्यम ऐसे उत्सव

ऐसे में हूँ ऐसे ज्ञानी को होता है इदमा क्षेत्र कलत्र आदि हम मम इधम क्षेत्र धन मेरा घर है गृहस्थ लोग मेरे पत्नी आदि पंडिताना पंडिता नाम प्रतीत संसारित पंडित प्रतीत होती क्षेत्र विपास है कैसे किम पांडित्यम देहादो आत्मदर्शन कि आत्म दृष्टि संसारित्विधि यदि विकल्प सिद्धांत कहता है पूछता है पांडित्य क्या देहादत्दृष्टि को पांडित्य मानते हो

अतः कूटस्थ आत्म दृष्टि है अथा ज्ञान। पहला यदि कहते क्षेत्र आत्मदर्शन उनका ही पांडित है शर्व का आत्मा मानते ये क्या पांडित है तथा तो असंसारित्व विरोधी तो वस्तुत्वअ तो संसारित्व का कोई विरोध नहीं शर्य में हम बुद्धि करते तो प्रातिभाषी तो है तो संसारित्व इष्टम प्रातिभाषी के ही द्वितीय दुष्ती यदि कहेंगे कुटस्थ आत्म

ऐसा तो कुटस्थ आत्मा होने पर उसमें ऐसा ज्ञान नहीं यदि पुनः क्षेत्र जो पशे इसको जानते हैं तब तो न भोग कर्म आका मम से जो क्षेत्रों को जानते है हम अस्मी करके व्यापक कुटस्थ न तो भोग सुख दुख न तो कर्म की इच्छा करेंगे ममस्या ज्ञानी ठीक है नही कूटस्थ आत्मा विषय में संसारित

संसारित्व कुटस्थ आत्मा को विषय करने वाले प्रतीत नहीं कुटस्थ आत्मा में संसारी ऐसी प्रतीत नहीं होती ये न वस्तुत्व असंसारित्व विरुद्ध है तो, वास्तव असंसारित्व का संसारित्व विरुद्ध होगा यदि कुटस्थ आत्मा में संसारित्व की प्रतीत हो संसारित्व की प्रती होती है किन्तु कुटस्थ आत्मा में संसारित्व की प्रती नहीं कुटस्थ आत्मा में वस्तुत्व संसारित्व असंसारित्व की प्रती देहादि अंतगण आदि कुटस्थ आत्मा विरुद्धाया संसारित बुद्धि अनवकाशित्व

कुटस्थ आत्म बुद्धि के साथ संसारित बुद्धि का अवकाश ही नहीं तो कुटस्थ आत्मा में संसारित बुद्धि नहीं होती है अक्रियम नक्रियम पश्य तो भी कु भोग कर्मी न पूर्व ही पूछता है आत्मा अभिक्रिय है ये जानने पर भी भोग और कर्म की इच्छा क्यों नहीं होगी भोग कर्म क्यों नहीं होगा ऐसा संख्या कहते है विक्रिया भोग कर्मणी भोग कर्म विक्रिया है अभिक्रिया देखता है उसमें भोग कर्म कैसे होगा

अभिक्रिया आत्म बुद्धि भोग कर्म आकांक्षा आखा, और अभाव कश्य शास्त्रीय प्रवृति अभिक्रिया में बुद्धि जिसकी होगी ज्ञानी सुखे में भोग और कर्मों की इच्छा नहीं हुई तभी शास्त्र में प्रवृति किसकी आशंका करने से कहते फलात्व अभिद्वान प्रवृत्त फलार्थी फल चाहते तो अज्ञान की प्रवृति ठीक है फलार्थी तो अभाव न कर्मणी प्रवृति

विद्वान कोई फलार्थ स्वर्ग नहीं चाहता ज्ञान होने के बाद कर्म प्रवृत्ति नहीं अन्तरम अविद्वान फलार्थी तद उपाय कर्म नहीं प्रवचते जो ज्ञानी है फलार्थी होने से शास्त्र स्वर्ग आदि के उपायदि में प्रव शास्त्र आदि होता है विदुषो वैध प्रवृत्ति अभाव निशेदाधीन निवृत्तिर भी दुर्वचत्ता है जैसे विधि के कारण प्रवृति ज्ञानी की नहीं होगी

तो निषेध है के अधीन निवृत्ति भी नहीं होगी जैसे विद्धि के कारण प्रवृत्ति ज्ञानी की नहीं होगी निषेधन निवृत्ति नहीं होगी नहीं उनसे निवृत्ति निष्ठत्व तो ज्ञानी निवृति निष्ठा निवृत्ति में केवल ये कैसे हो तो हो कहते हो निवृत्ति निष्ठत्व की विदुषा पुनर् अक्रिया आत्मा दर्शि फलार्थित अभाव प्रवृत्ति अनुपत तो अक्रिया अविक्रिया आत्मा है ऐसा जो ज्ञान हो जाता है कोई फलक की इच्छा नहीं करता है कोई अपने भिन्न है ही नहीं प्रवृत्ति नहीं होने पर

कार्य करण संघात व्यापार ऊपर में जो प्रवृत्ति नहीं तो कार्य करण संघात सर्व इंद्र संघात नहीं व्यापार नहीं, नहीं होता है जो कोई व्यापार नहीं होता है वहां निवृत्ति निवृत्ति वो नहीं है प्रवृत्ति के अभाव से निवृत्ति शब्द से कहा गया जब कुछ करता नहीं प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्त स्वतः ही निवृत्त है प्रयोग होता है कहते ये नाक्य सुनकर के निवृत्ति होता ऐसा नहीं वो कुछ करता नहीं किसी प्रवचन नहीं कुछ नहीं करता वही निवृत्ति द्वितीय उत्थित तृतीय

अद्वितीय कहा था तीन विकल्प करके थी जो संसारित्व बुद्धि जिसको है वो पांडित्य नहीं च पांडित्यम कसु क्षेत्र तो कोई मानता है कि हम मेरे में संसारी है संसार है क्षेत्रज्ञ व क्षेत्रम चेत्रज्ञ से विषय कोई कहता है क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है क्षेत्र चेत्र अलग है जो क्षेत्र का विषय

ठीक है टीका में सिद्धांत अभिशेषम आसंख्य ये तृतीय पक्ष सिद्धांत के समान होगा शंका कहते नहीं भेद क्षेत्र से क्षेत्र भिन्नते क्षेत्र शरीर है क्षेत्र से वास्तव भिन्न है तद विषय तो अंगीकारात क्षेत्र का विषय इसलिए कहते था क्षेत्र क्षेत्र का विषय क्षेत्र जीव का विषय क्षेत्र देहादि अन्य

अहमधि वेद्य से वस्तुतः न वस्तु तो संसारी तो स्वीकार पूरा अहमधि वेद्य जो आत्मा वो वास्तु संसारी सिद्धांता भेद अस्तित्व सिद्धांत ऐसा नहीं मानता है। संसारी नहीं वस्तुतः संसार नहीं अहम तो संसारी सुखी दुखी च ये कोई मानता है क्षेत्र ज्ञा ईश्वर हो क्षेत्र अलग है हमें तो संसारी सुखी दुखी हूँ

आम बुद्धि जिसमें उसको संसारी मानता है संसारित्व में स्वर स्पष्ट करते क्योंकि सुखी दुखी जो दुखी सुखी है वही संसारी संसारित्वस्तुत्व तो तद तो अनिवृत्त पुनर्था सिद्धि ये वास्तव संसार मानता है पूर्व पक्षी ये संसारी वास्तव है उसकी निवृत्ति नहीं होगी वास्तव की निवृत्ति नहीं होगी तो पुरुषार्थ मुख्य सिद्ध नहीं होगा ऐसा संक्राम से कहता है पूर्व संसार उपरम मम कर्तव्य

संसार उपरम करना है कैसे करना है कथम तदुपर्म से तुम बिना कर्तव्य तुम कारण के बिना संसार उपरम कैसे होगा ऐसा संक्रांति से कहते क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञाने न ध्यान

वास्तव वा संसारान तो करके संसार के उपर में करना है क्षेत्र क्षेत्रक्षेत्र के विज्ञान ध्यान से ईश्वरम क्षेत्र करता ईश्वर क्षेत्र के उसका साक्षात् करके तत्वरूप अवस्थान है नमात्मा स्वरूप अवस्थान से संसार उपर हम मुझे करना है ये मानते हैं क्षेत्रम ज्ञाता तत्व तो निष्कृष्ट से क्षेत्र

क्षेत्र <laughs> को जान करके देहादि से भिन्न पुस्थक क्षेत्र ज्ञान कथन संसार उपलब्धि में उपाध्य तो क्षेत्र के ज्ञान उनसे संसार की उपलब्धि कैसे होगी ऐसा संक्रमण से पूर्व कहकर ध्यान से ध्यान करके उसको जानेंगे तदुरूप में रहेंगे

आत्मनो संसारिव आत्मनु बुध्यम से तदरित तो शब्द तो दिया है आत्मनो संसारित आत्मनुबुम से आत्मे संसारी जान तो जानकता ईश्वर ईश्वर से अतत्मी शब्द अर्थात संसारित आत्में ईश्वर में नहीं

ईश्वर आत्मा भिन्न है तदेव अन्य उपवादय वो आत्मा ईश्वर भेद युद्ध योधयती नो क्षत्र जो इसे इसमता है जो ज्ञान कराता है वो क्षत्र नहीं है मंसारी नो असंसारी एवं यो कर्तव्य जो इसमता मे संसारी

असंसारी ईश्वर तो मुझे करना है ध्यान से ऐसा जो समझता है वो ठीक नहीं जानता है ये वह तथा तुम ज्ञानम तब, तब कर्तव्य तो गुरु बन करके तुम संसारी हो ध्यान करके असंसारी तो प्राप्त करना है सक्षेत्र सन्या क्षेत्र से भिन्न है अन्य था उपदेश अनर्थ क्या तो नहीं तो उपदेश व्यर्थ होगा उपदेश करते है तो जो उपदेश जिसको किया जाता है वो भिन्न है क्षेत्र ज्ञान से भिन्न है

आत्मा संसारी परस्मात्म अन्य संसारी आत्मा है परमात्मा तो से भिन्न है त्याधीन ज्ञान ईश्वर कर्तव्य ध्यान ज्ञान ध्यान करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा ज्ञान होने पर ईश्वर तो हो जाएगी इतज ज्ञान पांडित पांडित्यमिति मतम् ये जो पांडित है तृतीय पक्ष इसका दूषण कर्ता सिद्धांति एवं मनवा पंडित पंडित निकृष्ट

ये अयमात्म ब्रह्म विरोध स्पष्ट है अयमात्मा ब्रह्म प्रत्येक अयमात्म कत्येगात्मक्रह्म विरोधी नस्तुअी तत्तीवस्था कर्म ननु संसार निरास न आत्मन ब्रह्मत्व ध्यान साधि मुख्यावस्था ज्ञानकांडवत्व तत्क यथोत ज्ञानवान पंडित प्रसिप्यते त्र

पूरा पीछे कहता है ऐसा हम कल्पना करने से कर्मकांड ज्ञान कांडक है उसको भी कैसे करते पंडित प्रसाहकार संसार वास्तव है तत्पीति अवस्था एम कर्मकांड से अर्थ तो तो तो कर्म होते तो तो जो संसार प्रतीति होती है तो कर्मकांड सार्थक है कर्म करे और संसारित्व तो निराश न आत्मा संसारित्व तो निराश करके

आत्मा में ध्यान के द्वारा हो जाएगा ध्यान ज्ञान होकर आत्मा में ब्रह्मत्व जो सिद्ध हो जाएगा मुख्या अवस्था है ज्ञान कांड से अर्थ हो तो ज्ञान कांड हो गया तो ऐसे ज्ञान बना पंडित अपने आक्षेप तो कैसे करते है ऐसा संक्रमण से एक तत्वी संसार मुख्य शास्त्र से अर्थवत्तम ऐसे मानने वाले पंडित आपस्य कर मित्र मन्य मान यह

ऐसा जो मानता है पंडित तो में निकृत अज्ञानिक कर्मकांड में ही कल्पितम संसारितम अधिकृत साध्य साधन संबंध संबंधित बोधयत तो अर्थवध कर दिया कल्पित संसारित्व को मान करके साध्य स्वर्ग आदि साधन यागादि संबंध बोधन करता है कर्मकांड वो सार्थक है अज्ञानी के लिए ज्ञान कांड तथा संसारित्व पराकृत्य ज्ञान कांडसारी मानता है

संसारित्व तो निवृत्त करके अखंड ही प्रत्येक ब्रह्मी परिवशित अहम अस्म ब्रह्म तुम ब्रह्म हो तत्म से द्वारा प्रत्येक ब्रह्म में परिवर्सन करके अर्थवत्त हो जाता है तो ज्ञान कांड भी सार्थक हो कर्मकांड भी सार्थक हो वास्तव संसारित्व तो नहीं हो करके अद्वैत हो जाता है किन्च जा आत्मा शास्त्र सिद्ध ब्रह्मत्व त्यक्त अब्रम्हत्व कल्पयन आत्मा भूत जो शास्त्र है आत्मन शास्त्र किंचम शास्त्र सिद्ध

अयमात्मा ब्रह्म उसको छोड़कर अब्रम्ह तो कल्पना कर करने वाला आत्मा है आत्मा, ए, आत्मा, आत्मा, आत्मा ये लोक द्वय बहिर्भुत यह लोग पर लोगम भाषी ने कहा आत्महाय मूड हो अन्यामोह अपने सही तो मूड है अन्य को भावे में डालता है ठीक है कि वह तो प्रसिद्ध क्षेत्र के अनुवाद

अप्रसिद्धम तम यह उपदेश था इसी में भगवान कहते ब्रह्म का अनुवाद करके तुम कह कर तुम अभेद कहा जाता है जीव अभेद ठीक इसी प्रकार प्रसिद्ध क्षेत्र के अनुवाद न क्षेत्र के ईश्वर का अनुवाद करके अप्रसिद्ध तस् ईश्वरोत्तम ईश्वर क्षेत्र के क्षेत्र को जानने वाला

क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र ज्ञा जीवात्मा प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके उसमें ईश्वर तो अप्रसिद्ध नहीं क्षेत्र ही ईश्वर ऐसा प्रसिद्ध नहीं सब तो कहते देहादि को जानने वाला मैं हूँ क्षेत्र ज्ञा उसका अनुवाद करके अप्रसिद्ध क्षेत्र ज्ञा में ईश्वर उपदेश किया गया वही ईश्वर है जो क्षेत्र कहा तस् हानि श्रुत हानि त्याग और जीवेश्वर तात्विक भेद से कल्पना जीवेश्वरी तात्विक भेद कहीं नहीं कहा गया

कल्पना कलना कर्ता वा कथ व्यामू न सै मूढ़ता है टीका नेचन व्याख्यातर यख्यात कहते जीव में संसारवास्तव संसार, संसार सत्य ध्यान करके हमको प्राप्त करना है ये सब कहते

पांडित्य को लेकर के क्षेत्र इत्यादि श्लोक की व्याख्या कि कथम उत्तम पांडित्यम आस्था व्यामूढ़ पांडित्य को लेकर के व्यामूक से कहते इसलिए कहते तस्मत असंप्रदाय सर्वशास्त्रविदर्खवत उपेक्षणीय यहाँ भगवान भाषाकार कहते जो संप्रदाय

गुरु शिष्य परम्परा से, से संप्रदाय होता है व्यास सुखाद परंपरा, उसको प्राप्त करने वाले संप्रदाय जैसे संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त तो नहीं किया सर्व विद्या भी, भी। शास्त्र में बहुत ज्ञान होने पर भी मूर्ख अवधेक्षा लिया मूर्ख की जैसे उपेक्षा कर देते उसको उपेक्षा कर देनी चाहिए संप्रदाय गुरु शिष्य परम्परा से ही ज्ञान होता है क्षेत्र के अनुचार

क्षेत्र ज्ञर ऐक्यभीष्ट स्पष्ट इस श्लोक में जीव ईश्वर के एकता है अपना है। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रत्युतम एवं चौदह अनुद्रवती जो पहले आक्षेप का समाधान किया था उसका फिर कथन करते यत्तु उत्तम ईश्वर से क्षेत्र ज्ञा प्राप्नति संसाधित प्राप्त जीव ईश्वर

तो इस ईश्वर में संसारित तो प्राप्त तो होता है क्षेत्र एक क्षेत्र से एक होंगे तो फिर संसार संसार अभाव संसार भी नहीं होगा ये पहले आक्षेप क्या था संसारितम संसारित अंगीकृत उक्तमेव समाधि में, में, में स्मार

जीव ऐश्वर्य में ऐक्यतात्विक है और इस जीव में संसारित्व अतात्विक है तात्विक एकत्व तो के साथ अतात्विक संसारित्व का कोई संसारित विरोध नहीं यही समाधान है पहले कहा था उसको स्मरण दिलाता है तो ये तो दोषो प्रत्युक्त ये दोषो निराकृत हो गया विद्या और वैलक्षण अभिभाव विद्या अन्य विद्या के असंसारित वास्तव ज्ञानी के लिए

विद्या के लिए शास्त्र सार्थक है संसारित्व अविद्या में संसारित्व और वास्तव वा संसारित ईश्वरों से संसारित संसारी अभावना संसार अभाव ये जो दोष है ईश्वर में संसारित्व आ जाए और संसारी ईश्वर से भिन्न जीवन ही कोई संसारी नहीं रहा तो संसार अभाव ये दोनों दोष विद्या अविद्यो और विलक्षण है भी विद्या और विद्या अविद्या विलक्षण होने पर भी

पूर्व इसका कथम प्रत्युक्त हो कैसे उनका प्रत्याख्यान हो गया ऐसा पूछता है कथम कैसे प्रत्युक्त हो गया उसका उत्तर देता है सिद्धांत ठीक है कल्पित संसारण न कल्पना अधिष्ठान अद्वयन वस्तु वस्तु तो न संपद्धम परिणत संसार है कल्पित कल्पना का अधिष्ठान है वस्तु अधिष्ठान वस्तु का वास्तव सम्बन्ध कल्पित से नहीं होता है वस्तु तो न सम्प ये परिहार करता है सिद्धांति

अविद्या परिकल्पित दोष ने तद विषय वस्तु पार्थिक न दूष्य अविद्या दोष से उसके विषय वस्तु अधिष्ठान पारमार्थिकं दूषित नहीं होता है ऐसा कह करके निराकरण हुआ है तद विषय वस्तु पार्थिक वस्तु तद विषय का तो कल्पनास्पद कल्पना का अधिष्ठान कल्पना के अधिष्ठान कल्पित दोष से अध्यत्त नहीं होता दूषित नहीं होता है

कल्पितेन नधिष्ठान वस्तुषु वस्तु असंसर्पे दृष्टान स्मारित कल्पित के साथ अधिष्ठान का वास्तव संबंध नहीं होता है इसलिए दृष्टान्त कहा था अभी तो स्मरण दिलाते तथा तो दृष्टान्त दर्शितो मरीच वसा उसे न पंक्त मरीच जल से उत्स का <laughs>

दृष्टान्त पहले कहा था मरुचंभसा का जल से दूसर देश मरु में न पंखी किए थे पंख की चल नहीं होता ईश्वर से संसारित्व प्रसंगम प्रकटी प्रसंगांतर प्रसंगातर निराशम अनुसमान थे ईश्वर में संसारित्व की प्राप्ति ही नहीं क्योंकि संसार कल्पित है कल्पित का अधिष्टान के साथ संबंध नहीं

स्पष्ट करके अन्य जो प्रसंग है संसार अभाव प्रसंग उसका ही स्मरण दिलाता है सिद्धांति संसारिनो अभाव संसार अभाव प्रसंग दोष भी संसार संसारिण अभिद्यालित उपत्या प्रत्युप्त हो ये जो प्रसंग दोष है संसारी नहीं होगा संसार संसारिण अभिद्यात्व संसार और संसार दोनो अविद्या कल्पित है संसार तो अविद्या कल्पित है संसार धर्म वाला भी अविद्या कल्पित हो अविद्या में ही सब वास्तव नहीं

ठीक है नावत तो अविद्या संसारम संसार नाम चल्पयी अभी शंका करते अविद्या संसारी की कल्पना करेगी संसारी को कल्पना करेगी ऐसा नहीं स्वतंत्र तत्व तो तो व्याघाता वो स्वतंत्र अविद्या कुछ नहीं कर सकती कैसे संसार संसारी कल्पना करेगी पारतंत्र कोई परतंत्र है तो आश्रयांतर अभा तो कोई दूसरा तो आश्रय नहीं ईश्वर एक ही क्षेत्र के तो उसमें अविद्या रहेगी तो क्षेत्र के तदव्य अविद्या

संसारितम प्रति क्षेत्र वाला हो गया तो, गया। करते तो, तो, तो, तो संसारी हो जाएगा शंकाकृत भाष्य में ननु नो सविद्या क्षेत्र में रहेगा तत्कृतम चुखित तो आदि तत्कृत दुखित तो आदि प्रत्यक्ष में उपलब्ध दिखता में नवि अनवस्थान

सिद्धांत कहेगा अविद्यावत तो अविद्या के कारण तो अविद्या अविद्यावत्तो में जो अविद्या के कारण तो फिर दूसरी अविद्या कैसे वो फिर किस अविद्या से मानेंगे ये संसारित तो अविद्याता और अविद्या भी अविद्या कहेंगे संसार तो अविद्याता ठीक है तो अविद्या तो क्षेत्र के माँगे और अविद्या भी यदि अविद्या से फिर वो भी दूसरे अभिद्या और एक अविद्या से

ये पूर्व से कहता है ये तू उत्त धन उगवत अविद्या किन कर सी सिद्धांत ने कहा था जिस सर्प का दान्त तो उखाड़ दिया वो सर्प कुछ नहीं कर सकता है ऐसा अविद्या क्या करेगी ज्ञान होने के बाद तथा तत्कृत सुखित दुखित क्षेत्र के मयेगा अविद्या तज तो आत्म न आत्मधर्मता उत्तर सिद्धांत कहता अविद्या भी ज्ञ है भी है और तज अविद्याय है

जो वस्तु होता है वो आत्मा का धर्म अपना धर्म नहीं होता है ये नियम ही रूप दे हम देखते हैं जो गेह होता है अपने से भिन्न होता है अपना धर्म भी नहीं न आत्मा धर्म का निय से क्षेत्र धर्म तो आते गेह तो क्षेत्र का धर्म ही क्योंकि दो विभाग कर दिया जो गेह क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञा ज्ञाता ज्ञात क्षेत्र के तत्कृत दो क्षेत्र ज्ञा ज्ञाता

तत्कृत दोष ज्ञाता में नहीं है प्रपंचे उसका विस्तार करते भाषा में यावत किंचित क्षेत्र दोष जातम अविद्यम आसंजय तस्वत्ति है जितने क्षेत्र में दोष आप कहते अविद्या जितने हे वो वास्तव नहीं अविद्यम आसंज आरोप कर तो तस्तोप्ञ तो है प... ज्ञने के कारण क्षेत्र नहीं है

तो क्षेत्रधर्म न क्षेत्र जितने हैं सब क्षेत्र धर्म क्षेत्री ज्ञाता दृघ्रपे चेतन जेय से क्षेत्रधर्म क्षेत्र द्वारा से क्षेत्र दुशवता जेयस क्षेत्रधर्म हो जितने ज्ञे स्व क्षेत्र का धर्म है

क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र का अभी आ जाएगा तत्कृत दोष अभिद्ध दोष आ जाएगा इतना सिद्धांत न्षेत्र क्षेत्र धर्म से क्षेत्र ज्ञान दुष्यता नहीं होता है ज्ञान ज्ञात संसर्ग अनुपति ज्ञ के साथ ज्ञाता का संबंध नहीं ज्ञाता तो ज्ञात्र असंघ है असंगे। उसके साथ गेह का संबंध नहीं है

क्षेत्र से अपी गे नित्र वस्तु तो क्षेत्र तो के साथ क्षेत्र का संबंध होता है। तो क्षेत्र धर्म का भी क्षेत्र में संबंध हो जाता क्षेत्र भी गे उसके साथ चैतन्य का वस्तु तो संबंध नहीं इसे प्रतिपादन करते यदि ओ, ओ श